जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक अट्ठाईस बाहर भीतर एक ही संगीत मैवल कॉलिस्ट की पुस्तिका लाइट ऑन द पाथ' में चौथा सूत्र है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 वो संगीत का क्षण ब्रह्म अनुभव का क्षण हो जाता पर उसे खोजो और पहले उसे अपने हृदय में ही सुनो आरंभ में तुम कदाचित कहोगे कि यहां तो गीत तो है ही नहीं संगीत तो है ही नहीं मैं तो जब ढूंढता हूं तो केवल बेसुरा कोलाहल सुना ही सुनाई पड़ता है निश्चित ही जब तुम पहली दफा भीतर जाओगे तो सिवाय भीड़ और बाजार के वहां कुछ भी ना मिलेगा क्योंकि तुमने अब तक भीड़ और बाजार को ही अपने भीतर पहुंचाया है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 मक्खियां गूंज रही चारों तरफ श्री अरविंद तीन दिन तक वैसी अवस्था में बैठे रहे पहले तो बहुत घबराए क्योंकि मक्खियां थोड़ी ना थी एक एक विचार अगर एक एक मक्खी था तो करोड़ों मक्खियां भिनभनाने लगी पर संकल्प के व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि जब मक्खियां ही मानना है तो फिर चिंता क्या कर बैठे रहे बैठे रहे, रहे, रहे। मक्खियां भिन भनाती रही ना तो उनसे लड़े